ऐत्रे उपनिषद के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार ब्रह्म विद्या कर्म निष्ठा ही है और कर्म संबंधिनी ही है इस पूर्वपक्ष के सिद्धांत का निराकरण कर रहे हैं जो उत्पन्न ब्रह्मविद्य है अर्थात ब्रह्मज्ञानी है जिनको समूल अध्यास का निवर्तक आम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो गया है वे कर्म के फलभूत से युक्त होने से उन्हें भले ही वैध संन्यास उन्होंने न लिया हो लेकिन फलत संन्यासी ही कहा जाएगा ये तो उनके उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म कर्म नहीं माने जाते और उनका उन उपाधियों के द्वारा निर्वर्तित होने वाले कर्मों में तो अभिमान न होने से उन्हें कर्मी भी नहीं कहा जाएगा जो कर्म किए जा रहे हैं उनमें जिसका यह मेरा कर्तव्य है ऐसा अभिमान है उसी को कर्मी कहा जाता है कर्माधिकारी कहा जाता है और तद आधिकारी ब्रह्म विद्या हो सकती है यदि ब्रह्मज्ञानी में यह कर्म मेरा कर्तव्य है ऐसा अभिमान रहे तो लेकिन ब्रह्मज्ञानी में यह कर्म मेरा कर्तव्य है ऐसा अभिमान ही नहीं रहता क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास उनके अंदर का बाधित हुआ रहता है इसलिए ज्ञान कर्मी आधिकारिक होगा और कर्म कर्म कर्म संबंधी होगा ये नहीं कह सकते ये विद्वान में फलभूत संन्यासी दिखा करके पूर्व पक्ष के मत का खंडन किया और भी इसी मत का खंडन करने के लिए कहते हैं विद्वान की तो चर्चा ही छोड़ दो अज्ञानी जो विविधिसु है उसका भी सन्यास ही विधेय है अनुष्ठेय है इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने अविदुषापी मुमुक्षुना पारिव्राज्य कर्तव्य इत्यादि से विचार प्रारंभ किया और बताया कि जो मुमुक्षु अज्ञानी है अज्ञानी में भी अवांतर तीन प्रकार हैं आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु तो मुमुक्षु है जिज्ञासु पहले मोक्ष की इच्छा हुई यानी फल की इच्छा हुई फलेच्छा साधन इच्छा की जनक होती है तो साधन है आत्मज्ञान तो आत्मजिज्ञासु बनेगा मुमुक्षु ही इसलिए जिज्ञासु कहो या मुमुक्षु कहो वह भी अज्ञानी ही होता है जो ब्रह्मज्ञ हैं आत्म साक्षात्कार हैं, वह तो अपने आप को नित्य मुक्त समझता है उसे मुक्ति भी प्राप्तव्या नहीं है नित्य प्राप्त होने से लेकिन मोक्ष अज्ञानी ये तीनों समझते हैं अपने आप को अप्राप्त लेकिन उनमें से दो को तो मोक्ष चाहिए नहीं तात्कालिक दुखों की निवृत्ति चाहिए अर्थ में अर्थ को और अर्थार्थी को चाहिए अर्थ तो बचा तीसरा आत्म, आत्म जिज्ञासु कहो या मुमुक्षु कहो तो ये जो मोमक्षु अज्ञानी है उसका जिससे अपेक्षित मोक्ष सिद्ध हो मुमुक्षु का अपेक्षित है मोक्ष वह जिससे सिद्ध होगा उस साधन को चाहेगा न कि बंधन के साधन को तो मुमुक्षु के दृष्टि से तो कर्मणा कर्मणाबद्धते जंतुर्दयाच विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुरती यतः पारदर्शन के अनुसार वह बंधन का हेतु है और निष्काम कर्म चित्त शुद्धि पूर्वक नित्यानित्य वस, नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा वैराग्य रूप साधन से मात्र संपन्न करता है उसके बाद निष्काम कर्म का भी प्रयोजन दूसरा कोई सिद्ध नहीं हो पाता इसलिए निष्काम कर्म का भी फल इसके जीवन में विवेक पूर्ण वैराग्य होने के कारण निष्काम कर्म भी उस विवेकवान विवेक युक्त वैराग्यवान का अनुष्ठेय नहीं अबितु संस अनुष्ठेय है इसे अविदुषापी मुमुक्षुना पारिव्राज्य कर्तव्य इससे बता करके इस अज्ञानी होने पर भी मुमुक्षु को पारिव्राज्य अनुष्ठेय हैं यह बताने वाला श्रुतिवाक्य बताया शांतो शांतोदांत इत्यादि इत्यादि में आदि शब्द से ग्राय उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत आत्मन्य आत्मा पश्येत शांतो भूतवा आत्मन्व आत्मान पशेत यह श्रुति बता रही है कि पहले शांत हो जाए और फिर निधि ध्यान करे स्वयं का परमात्म रूप से अनुसंधान करे स्वयं का परमात्म रूप से विचार करें मनन करें ये आ, बताया जा रहा है यहां बताए गए जो पांच साधन हैं शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और अन्य शाखास्त वाक्य में श्रद्धा भी आता है तो श्रद्धान्वितो भूतवा ऐसा आता है तो ये श्रद्धा को लेकर के छह साधन इन साधनों को पहले अपना ले तो इनमें से जो तीसरा साधन है उपरति। उपरति शब्द का अर्थ है अनुष्ठेय सन्यास। सं सन्यास वो अनुष्ठेय सन्यास है अंतरंग साधनों को अधिक से अधिक समय देने के लिए शास्त्र विधि से अपनाए हुए जो पूर्वाश्रम के कर्म हैं उन कर्मों का विधिवत देवताओं को साक्षी बना करके त्याग ये वैध सन्यास कहलाता है अनुष्ठेय सन्यास कहलाता है और वह अनुष्ठेय सन्यास कर्तव्य है इसे बताने वाला शास्त्र वचन होगा ऊपर तो भूतवा आत्मन्यव आत्मनम पश्यत तो ऊपर तो भूत्वा का मतलब बाह्य साधनों का त्याग करके फिर आत्मने व आत्मा का मतलब आत्मदर्शन करे अर्थात आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निदिध्यासन का अनुष्ठान करे पूरा समय फिर श्रवण मनन निधि के लिए दे आसुप्ते राम कालम नए वेदांत चिन्तया इस वचन के अनुसार सुबह जगने से लेकर के रात्रि सोने तक मन से वेदांत श्रवण और यानी वेदांत विचार वेदांत विचार का मतलब होता है अर्थ का विचार उपनिषदों के परम तात्पर्य निर्णायक उपक्रम उपसारादि प्रमाणों के द्वारा उपनिषदों का विचार करें, फिर विचारित का विचारित हुआ विचार से निर्धारित तात्पर्य वो होगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न अपर और इसी का मनन जगत के मिथ्यात्व की, की बाधक युक्तियों से चिंतन, ब्रह्म के सत्यत्व की साधक और ब्रह्मात्म एकत्व की भी साधक तथा भेद की बाधक युक्तियों से मन, चिंतन यह मनन हो जाएगा और श्रवण तथा मनन से जब एक निश्चय होगा जीवो ब्रह्म नाप रह तो विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन ये आत्मन्यव आत्मापय से विहित है जो मैत्री ब्राह्मण में इन तीनों का अलग अलग विधान करने के लिए स्रोतव्य मंतव्य निधिध्या ये वचन है तो ये शांतो इत्यादि वचन प्रमाणम ये बताया गया इसमें आदि शब्दों से ग्राह जो ऊपर वो है उपरत उससे सन्यास का विधान हुआ ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब और ये जो शमादि शम नांच, आत्मदर्शन साधना नाम इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त च शब्द है इसका भी अर्थ टीकाकार ने समुच्चय रूप बताया था ऊपरतश उप, इत्यादि का समुच्चायक च शब्द है और ये जो शांतो दान्तो ऊपरत स्थितिक्षु इत्यादि विधिवाक्य है आत्मज्ञान के साधनों को बताने वाला इसका विषय यानी अधिकारी विद्वान नहीं हो सकता इसे आगे टीकाकार कह रहे हैं तो टीका को देखिए नेदम विद्वद विषयम दूसरे नंबर पंक्ति में है कि इदम् यानि शांतो दान्तो दान्तोपरत स्थितिक्षु समाहतो भूतवा आत्मनवात्म पशेत यह विधिवाक्य आत्मज्ञान के साधनों का विधान करने वाला विद्वान आधिकारिक नहीं है विषय में विषय शब्द का अर्थ है अधिकारी तो विद्वान है अधिकारी जिसका उसे कहा जाएगा विद्वद विषय और विद्वान अधिकारी जिसका नहीं है उसे कहा जाएगा न विद्वत विषयम हो गया कहाँ तक अच्छा तो ये जो है हम लोग देख चुके हैं और अत्याश्रमेभ्य परम पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संघ इसकी भी चर्चा श्वेता श्वेतर की कर चुके हैं अब न कर्मना इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार न कर्मना ये कोई अवतरण नहीं है सीधा प्रतिग्रहण है तो मूल में पहले देखिए न कर्मना न प्रजया धने न त्यागे न के इति च कैवल्य श्रुति ये कैवल्य उपनिषद का वचन है कि कर्मणा अमृतत्वम न आनसुके प्रजया अमृतत्वम न आनसु ये के धन न अमृतत्व न आनसु ऐसे तीन वाक्य बना दीजिए ये जो तीन साधन हैं कर्मा प्रजा धन तो धन शब्द से लीजिए दैववित्त और दैववित्त शब्द से लिया जाता है उपासना को तो ये जो प्रजा कर्म तथा उपासना रूप साधन है इन साधनों से अमृतत्व शब्दित मोक्ष की मोक्ष का लाभ नहीं हुआ न आनसु यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए कौन ये के यानी प्रधाना जो अभी तक मुक्त हो चुके हैं उन्होंने मुक्ति अमृतत्व शब्दित इन तीन साधनों में से किसी भी साधन से प्राप्त नहीं की तो फिर किससे प्राप्त हुई तो ये के त्यागे न अमृतत्व आनसु तो त्याग से और त्याग है पारिव्राज्य तो त्याग से अमृतत्व को प्राप्त किया है ब्रह्म विद्या द्वारा साक्षात तो अमृतत्व प्राप्ति का साधन है ब्रह्म विद्या निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार और उसका साधन है इन तीन साधनों को तो बहिरंग साधन कोटि में लिया जाता है ऐसे तो संसार के प्रापक साधन है ये और इनकी अपेक्षा आत्मज्ञान का साधन है त्याग इन साधनों का वह आत्मज्ञान का साधन होने से फिर इस त्याग द्वार त्याग ने क्या किया आत्मज्ञान प्रकराया और आत्मज्ञान से मुक्ति हुई यहां कैवल्य उपनिषद में जिसको त्याग शब्द से कहा जा रहा है उसे बृहदारण्यक श्रुति में उपरति नामक साधन से कहा गया था तो उपरति नामक साधन तो है त्याग विविधी सुन्यास विधेय संन्यास तो इस विधे सन्यास से विविधिसु ने श्रवण मनन निधि ध्यान किया पूरा समय तक तो फिर उससे अहम ब्रह्माष्टमी बोध हुआ ये अहम ब्रह्माष्टमी बोध होना ही अमृतत्व को प्राप्त करना है अशु व्याप्तो धातु से आनसु बना है ना तो इसकी थोड़ी टीका है उसे देखिए त्याग साक्षात अमृतत्व साधनवाभावन अमृतत्व साधन ज्ञान त्यागन आनसु अने इति अभिधान ज्ञान साधन त्यागोपी विहित तो त्याग जो है साक्षात अमृतत्व का साधन नहीं है त्याग में साक्षात अमृतत्व साधनत्व का अभाव है साधनत्व तो अभाव ये ना तो अमृतत्व साधनम ज्ञानम तो मोक्ष का साधन बुद्ध जो यानी साधन यानी साक्षात साधन मोक्ष के साक्षात साधन ज्ञान को प्राप्त कर लिया अन्य आ, प्रधान मुमुक्षुओं ने तो त्यागन आनसु क्यानसु तो, साधनम तो का साधन का तोमृत साधन ज्ञान त्याग से प्राप्त करके फिर आनसु का प्राप्तवत अभिधान साधन ज्ञान साधनत्वेन त्यागो अत्र विहित अहित इति अभिधान यानि इति वाक्य न्यागे न, वाक्ये न। त्यागे के अमृतत्व मानसु इस वाक्य के द्वारा क्या किया कि ज्ञान साधन के रूप में त्याग यानि सन्यास का विधान हुआ है विविध विश्व के लिए विविधी सु शब्द का अर्थ है यह है ज्ञान चाहने वाला तो कहा तुम्हें ज्ञान चाहिए तो त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु अमृतत्व का अर्थ है रक्षणा से अमृतत्व का साधन सा, ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान और वो ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो त्याग करो तो त्याग करो का मतलब सन्यासी बनो तो अभिधाने न धानस साधन त्यागत्र विहित आगे हैं मूल में ज्ञावा नैष्कम्यचरेत स्मृत पूर्व मे दौतीन श्रुतिवाक्य बताए शांत अत्याश्रमें परम पवित्र येकर्ण ये एक ये ऐसे तीन श्रुति वचन बता करके अब श्रुति वचन भी बताया बताए जा, जा रहे हैं सन्यास के विधायक स्मृति वचन तो ज्ञात्वा नैष्कर्म्यम आचरेत इति स्मृत ज्ञातवा सं नैषकर्म्यम आचरेत यह स्मृति वाक्य है और यह भी क्या कर रहा है कि विवेक पूर्ण आत्मनात्म विवेक हो जाए नित्यानित्य वस्तु विवेक हो जाए अनित्य वस्तु से वैराग्य हो जाए, तो नैष्कर्म्यम आचरे तो कैवल्य श्रुति जिसे त्याग कह रही थी उसे यह स्मृति नैष्कर्म्य शब्द से बता रही है बृहदारण्य श्रुति ने उपरती शब्द का प्रयोग किया था और अत्याश्रमी शब्द से अत्याश्रम शब्द से बताया गया था आपके श्वेता श्वेत उपनिषद में तो शब्द बदल रहे हैं तीन श्रुति वचन में भी सन्यास के लिए अलग अलग तीन शब्द आए एक उपरति दूसरा अत्याश्रम और तीसरा आपका ये त्याग ये तीन श्रुति वचन आए थे तीनों श्रुति वचन में ये शब्द बदलने पर भी अर्थ एक है विविदिशा संन्यास ये तीनों शब्दों का अर्थ है वो ज्ञान का साधन है जिज्ञासु के लिए अनुष्ठे है और स्मृति में उन्हीं श्रुति में तीन शब्दों के द्वारा बताए गए विविदिशा संन्यास के लिए नैष्कर्म्य शब्द का प्रयोग हुआ तो ज्ञात्वा नैष्कर्म्यम आचरेत, तो यानी ने संन्यास तो सन्यास को आत्मसाक्षात्कार का साधन जा, सा, जान करके इसका क्या करे अनुष्ठान करे सन्यास का ग्रहण करे च स्मृति ये स्मृति बता रही है थोड़ी टीका है टीका को देखिए इसका अर्थ कर रहे हैं ज्ञावा का कि आपातो ब्रह्म ज्ञावा निश्चयार्थम नैषकर्म्यम कर्म त्याग रूपम संन्यासम आचरेत इति स्मृत्यर्थ तो ज्ञातवा का अर्थ कर दिया आपाततः ब्रह्म को जान करके यानी यदि ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो फिर ब्रह्म ज्ञान का साधन भूत सन्यास विधेय नहीं होगा इसलिए पहले ब्रह्म का आपात ज्ञान हुआ ब्रह्म है लेकिन वह मेरे से अनन्य है या अन्य है ये सब निश्चय नहीं हो पाया तो वह ब्रह्मा मई ही हूं इस निश्चय के लिए क्या करें तो ज्ञान के साधन के रूप में ये नष्कर्म शब्द से बताए गए कर्म त्याग रूप संन्यास का आचरण करें यानी अनुष्ठान करें अर्थात तो संन्यास ग्रहण करें यह अर्थ निकलेगा आगे हैं दूसरा एक स्मृति वचन ब्रह्माश्रम पदे वसेत तो ब्रह्माश्रम पद शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार ब्रह्म ज्ञान साधनी भूत आश्रमो ब्रह्माश्रम यह मध्यम पद लोपी समास है ब्रह्म शब्द और आश्रम शब्द के बीच में साधनी भूत ये एक पद था ज्ञान साधनी भूत उसका लोप हो गया जैसे शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव बन जाता इसे है इसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं लेकिन जब अर्थ करेंगे तो ब्रह्माश्रम शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान का साधन भूत जो आश्रम वो है चतुर्थ आश्रम तो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान साधनी भूत आश्रमो ब्रह्माश्रम संन्यास इत्य भव्य चौथा तो जो वाक्य आ रहा है यहां पर पांचवा तीन तो श्रृति वचन थे ये दो स्मृति वचन है ना तो पहले स्मृति में तो नैस्कर में शब्द से सन्यास को कहा यह ब्रह्माश्रम शब्द से कहा जा रहा है सन्यास को ये शब्द बदल रहे हैं लेकिन अर्थ तत्स्मृतियों में उन परिवर्तित शब्दों का एक ही है वो है विधेय सन्यास तो ब्रह्माश्रम पदे वसेत का मतलब सन्यास ग्रहण करें तो अब आगे हैं आपका विद्या ब्रह्मचरिया विद्यासाधनांच भाष्यवाक्य इसके अवतरण टीका है इसे देखिए एकाकी यत चित्तात्मा इत्यादि उपक्रम्य ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयमचित्त ुक्ता मपर ब्रिया साधन विधि अपि तो सन्यास विधि रित्याह तो श्रोत अर्था इति तो अर्थापत्ति भी एक तो श्रुति स्मृति प्रमाण बता अर्थापत्ति प्रमाण भी बता रहे हैं श्रुत अर्थापत्ति तो ये कहते हैं किंच एकाकी यतचित्तात्मा इस श्लोक से प्रारंभ करके एकाकी और यतचित्तात्मत्वादि साधनों को बताते हुए ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयमचित्तो युक्त मत्पर यहां तक के वचन से क्या बताया गया कि ब्रह्मचर्यादि साधनों का विधान हुआ और इन साधनों के विधान के सामर्थ्य से इन साधनों का विधान तभी सार्थक होगा उपपन्न होगा उचित माना जाएगा जब संस सन्या, भी है ये माना जाएगा। इस दृष्टि से कहते हैं अर्थात यानी अर्थापत्ति प्रमाणात सन्यास विधि ही सं तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित इत्यादि वाक्यों के द्वारा एकाकी तो चित्तात्मा इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित साधनों के सामर्थ्य से अवगत जो अर्थापत्ति प्रमाण उससे भी सन्यास का नि, निश्चय हो जाता है इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते भाष्कर भगवान कि ब्रह्मचरिया विद्या साधना चाकल्यन अत्याश्रमी शू उपत्तेर गारहस्थे असंभवात तो ज्ञावा तो ब्रह्मचर्यादि विद्या साधना तो तो ब्रह्मचर्यादि जो आत्मज्ञान के साधन हैं, इनका साकल्यन यानी लेना, जैसा शास्त्र को अपेक्षित अनुष्ठान है जितने समय अपेक्षित है उतना पूरा समय इन ब्रह्मचर्यादि साधनों का अनुष्ठान चौथे आश्रम में ही हो सकता है इसलिए कहते हैं आश्रमी सुत्याश्रमी सुपत्य तो अंत्याश्रम है संयास और अंत्याश्रमी कहा जाएगा सन्यासी को तो अंत्याश्रमी सु का अर्थ निकलेगा सन्यासी सु संन्यासी सुपत् ब्रह्मचर्यादि ब्रह्मज्ञान के साधन परिपूर्ण रूप से सन्यासी ही अनुष्ठान कर सकते इनका सन्यासी के द्वारा ही पालनीय है ये साधन इसलिए क्या होगा कि ऐसा क्यों तो कहते गारहस्थे असंभवात तो गृहस्थ आश्रम में तो कई एक कर्तव्य हैं और वहां पर आत्म आत्माकार वृत्ति जिन साधनों से बन रही है आदि साधनों से उनसे वो भी करना पड़ता है समझौता भी अन्य समय निकालना पड़ता है दूसरे कर्तव्यों के लिए क्योंकि वो भी गृहस्थ आश्रम में विहित है और सन्यासी के लिए तो शास्त्र ने बताया ही है तुम पदार्थ विवेकाय संसवर्मा श्रुतिया विहित यस्मात्गी पति तो यस्मात भवे तो शास्त्र ने जिस कारण से तम पदार्थ विवेक के उपलक्षण है तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विवेक का तत्त्वम पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ चिंतन ठीक से हो सके इसी के लिए शास्त्र ने बहिरंग साधन भूत कर्मों का त्याग करने के लिए कहा है और फिर बहिरंग साधनों को छोड़ दे और अंतरंग साधन में न जुड़े और बीच में ही रहे तो पदार्थ विवेक न करें तत्पदार्थ विवेक न करें वेदांतार्थ का चिंतन न करें तो ऐसे संन्यासी का क्या होता है तो कहते तत्त्यागी पति तो भवे सन्यासी बन करके बहिरंग साधनों को छोड़ा और वेदांत चिंतन नहीं कर रहा है तो उस सन्यासी का पतन हो जाता है तो आदि विद्या साधनानांच विद्यासाधना चाकल्यन उपपत्तेर उपपत्तेर्गारे असंभवात तो गृहस्थ जीवन में ये आदि साधनों का साकल्यन अनुष्ठान अनुपन्न है असंभव है, थोड़ी टीका अब टीका है न असंपन्न साधनम इत्यादि की अवतरण टीका इसे देखिए ननु गृहस्थापि ऋतुकाल मात्र गमन गमन लक्षण ब्रह्मचर्य ध्यानकाले कदाचि ध्यानकाक सं आशंक्य अपुष्कल साधनत्वातो ततो ज्ञान ज्ञानासिद्धेर ध्यानकाले ज्ञाना सिद्धेे विधि पयुक्वयथ नैवम इत्याह च तो नच असंपन्नम साधनम इसकी ये अवतरण टीका है इसमें पूर्व पक्षी की ओर से एक शंका की जा रही है उसका निराकरण इत्यादि भाष्य से हुआ है तो टीकाकार वो शंका बताते हैं कि गृहस्थापी ऋतु काल मात्र गणम कदाच ब्रह्मचर्य वो कदाचित या कभी कालिक ब्रह्म तो ये जो है ऋतु गमन से अतिरिक्त काल में आ, जो ब्रह्मचर्य ही प्राप्त है गृहस्थ का भी इसलिए क्या होगा कि कादाचित का ब्रह्मचर्य गृहस्थ में भी प्राप्त है और ध्यान काले कालेाकीवादिकंच संभवती जब गृहस्थ अपने आवश्यक आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करके बचे हुए समय में ध्यान करेगा उस समय ये नहीं कि जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं वहाँ खेल के मैदान में जाकर के बैठेगा और ध्यान करेगा ऐसा तो नहीं है कहीं एकांत कमरे में जाकर के बैठेगा और ध्यान ही करेगा वहां पर तो कहते उस समय एकाकित्व आदि कम संभवती एकाकित्व भी संभव होगा और इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष की ओर से की गई पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद करके ये कहा जा रहा है सिद्धांती जिस अभिप्राय से उसका निराकरण करेंगे वो अभिप्राय तस्य अपुष्कल साधनत्वात्त तो तस्य शब्द से लेना गृहस्थ का ब्रह्मचर्य और ध्यान गृहस्थ कदाचित जब ध्यान करेगा तो ये का का संभव ये सब तस्य शब्द से ग्राह्य है और ये अपुष्कल साधन है पुष्कल का अर्थ होता है पर्याप्त और अपुष्कल का अर्थ निकलेगा अपर्याप्त साधन तो गृहस्थ के द्वारा पालनीय ब्रह्मचर्य आदि साधन जो है अपुष्कल साधन है इसलिए ततो ज्ञानासिद्धेर तो इन ब्रह्मचर्यादि साधनों का पालन जिस साध्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है इन ब्रह्मचर्यादि साधनों से साध्य है ब्रह्मज्ञान और वह ब्रह्मज्ञान सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि भोजन की सिद्धि क्या नाम तृप्ति की प्राप्ति के लिए भोजन किया जाता है लेकिन वो भरपेट भोजन करेंगे तो तृप्ति होगी थोड़ा सा भोजन हुआ तो वह फल परसायी नहीं होगा सुधा को निवृत्त नहीं कर पाएगा तृप्ति नहीं दिला पाएगा ऐसे गृहस्थ के द्वारा अनुष्ठेय जो ये आदि साधन है उनसे वे अपुष्कल साधन, साधन होने के कारण अपर्याप्त साधन होने के कारण ज्ञानासिद्धे ज्ञान की सिद्धि नहीं हो पाएगी और ध्यान काले और दूसरी एक तो एक दो ये दोष हुआ कि ब्रह्मचर्यादि साधनों से ज्ञान की सिद्धि नहीं हो पाएगी कदाचित अनुष्ठित ब्रह्मचर्यादि से और दूसरा ये जो कहा कि ध्यान के समय एकांत में बैठकर के ध्यान करेगा तो एकाकी तो प्राप्त है गृहस्थ में भी तो उसके विषय में कहते हैं फिर एकाकित्व यदि प्राप्त ही हो जाएगा तो उसका विधान भी व्यर्थ होगा यदि उतना ही एकाकित्व अपेक्षित होगा कि अकेले में बैठ करके ग्रहस्थ अपने आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करके बचे हुए समय में ध्यान करें और उस समय एकांत में बैठे ऐसा ही इतना ही यदि अपेक्षित होगा तब तो ध्यान के समय तो लोकांत प्राप्त ही नहीं है एकांत ही प्राप्त है तो एकांत का विधान करने वाला वचन व्यर्थ हो जाएगा अप्राप्त जो प्राप्त है उसी का विधान किया जा रहा है ना तो प्राप्त का विधान नहीं होता वो हो। पहले से जो अप्राप्त है उसका विधान होता है ये विधि वैर्थ नामक दोष बताया जा रहा है कि ध्यान काले पत्नी संबंधा प्रसक्तेर प्रसक्ते तद विधि वैर्थ्याच तो ध्यान के समय पत्नी तथा पत्नी से उपलक्षित अन्य परिवारजनों का संबंध अप्राप्त होने से उसका विधान भी निरर्थक हो जाएगा ये का इसलिए नैवम इसलिए गृहस्थ आश्रम में पुष्कल साधन संभव नहीं है ब्रह्मचर्य आदि जो ज्ञान में परिवेशित हो सके ऐसा साधन ब्रह्मचर्य आदि का नहीं पालन किया जा सकता गृहस्थ आश्रम में कि च असंपन्नम साधनम कस्य अर्थ से साधनाय अलम तो असंपन्नम मतलब साधन।, साधन का मतलब अपुष्कल साधन संपन्न साधन का अर्थ है पर्याप्त साधन पुष्कल साधन और असंपन्नम ये साधन का विशेषण ये बता रहा है अपर्याप्त साधन अपुष्कल साधन कस्यचित अर्थस्य से साधनाय न अलम अलम का अर्थ होता है समर्थ और न अलम का अर्थ निकलेगा असमर्थ तो और अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन तो कस्यचित अर्थस्य से अपने प्रयोजन का जो प्रयोजन बताया हुआ है जिस साधन का उस प्रयोजन के साधन के लिए साधन यहां साधनाय चतुर्थ अंत साधन शब्द का अर्थ है सिद्धि तो इसलिए साधनाएं का अर्थ निकलेगा सिद्धय यानी प्राप्त न अलम कौन सा साधन असंपन्नम साधनम तो अपर्याप्त जो साधन है वह उस साधन के फल को अनुष्ठाता को उपलब्ध नहीं करा पाता उपलब्ध कराने में असमर्थ है अपना फल उपलब्ध कराने में असमर्थ है आगे हैं यद विज्ञानोपयोगिनी चादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका यह टीका लिखने से पहले अवतरण टीका लिखने से पहले टीकाकार आतो न कर्मी निष्ठत्व कर्म आत्मज्ञानस्य आत्मज्ञान ये साधनाये अलम के नच नसंपन्नम साधन इत्यादि का अर्थ बताए हैं एक प्रकार से आतो यानी इस कारण से पहले सामान्य नियम है एक इस वाक्य ने बताया कोई भी अल्प अनुष्ठित साधन अपने साध्य की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता ये हुआ एक सामान्य नियम तो अतः शब्द उसे नियम का परामर्शक है तो अपुष्कल साधन साध्य की उपलब्धि नहीं कराता है इसलिए ही अतः का अर्थ है क्या होगा तो कहते हैं न कर्मी निष्ठत्व कर्म संबंधित आत्मज्ञान इसलिए आत्मज्ञान जो है कर्मी निष्ठ नहीं होगा यानी कर्माधिकारी नहीं कर्मी आधिकारिक नहीं होगा और कर्म संबंधी भी नहीं होगा कौन आत्मज्ञान अभी तो अकर्मी निष्ठ होगा यानी संन्यासीनिष्ठ होगा आत्मज्ञान का मुख्य अधिकारी संन्यासी को माना जाएगा अब यद विज्ञानोपयोगिनी इसका उवतरण है टीका में यू कर्मच बृहति सहस्रलक्षण प्रस्तुत्य आह आत्मज्ञानम प्रारभ्यते इत्यादि न कर्म संबंधित उक्तम तत्र आह यद विज्ञानी ते पहले आया था पूर्व पक्ष की स्थापना के समय पूर्व पक्ष ने कहा था कि बृहति सहस्त्र रूप जो कर्म है बृहति सहस्त्र लक्षण कर्म याने उथ और उक्थ यानी एक शास्त्र विशेष है और शास्त्र का मतलब अप्रगी, अप्रगीत रिक समूह स्तुति और उस अप्रगीत रिक समूह रूप शास्त्र को कहा जाता है उक्त और उक्त भी अनेक होते हैं उसमें से एक यहां पर उक्त बताया गया है बृहति सहस्त्र नामक तो बृहती सहस्त्र लक्षण जो उक्त ये कर्मांग हैं और उसको प्रस्तुत प्रस्तुत करके यानी उसके प्रकरण में फिर आत्मज्ञानम प्रार्भ थे आत्मज्ञान बताया गया है इसलिए क्या होगा आ, कर्म संबंधित्व उक्तम इस वाक्य से हमने पहले अपना पक्ष स्थापित करते समय ब्रह्म विद्या को कर्म संबंधी बताया है यानी कर्मांग संबंधी ब्रह्म विद्या है ये बताया उस उक्त में ब्रह्म का चिंतन करना वो ब्रह्म विद्या है और वो कर्मांग संबंधी है कर्मांग है उक्त और तत्सबंधी परमात्म चिंतन को कहा जाएगा कर्म संबंधी परमात्म ज्ञान तो इत्यादि कर्म संबंधित उक्तम पहले हम ये बता चुके हैं तत्र तह तो इस विषय में कहते हैं ये कथन हैं पूर्वपक्षि का यदि विज्ञानोपयोगिनी कर्माणि कर्मा परम फलम उपसनृत देवताप्पे लक्षण संसार विषय एव तो जिस विज्ञान में उपयोगी गृहस्थाश्रम विहित कर्म है तेष्याम तो तेष्याम शब्द से लेना यत विज्ञान शब्द में यत शब्द से जिसको लिया जा रहा है और यत शब्द से किसको लिया जा रहा है उपासनाओं को यत विज्ञान उपयोगिनी यानी जिस विज्ञान उपयोगी यत शब्द विज्ञान के साथ है ना का मतलब उपासना रूप विज्ञान उपयोगी के रूप में बताए गए हैं गृहस्थाश्रम विहित कर्म तो तेष्याम यानी उन उपासना रूप विज्ञान का जो फल है और उस फल का विशेषण है परम फलम तो उपासनाओं का परम फल यानी सर्वोत्कृष्ट फल क्या है तो वो उसका उपसंहार करते हुए बताया पहले कि देवता अप्ये लक्षणम संसार विषय एवं तो देवता शब्द से लेना उपास्य देवता जो हिरण्यगर्भ गर्भ है तो हिरण्यगर्भ की उपासना है विज्ञान और उसके साथ अनुष्ठित गृहस्थाश्रम विहित कर्म तो ये कर्म समुचित हिरण्यगर्भ की उपासना का सर्वोत्कृष्ट फल है हिरण्य देवता शब्दित हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त होना तो वो है देवता अपने लक्षण सायुज्य और वो कोई संसार से बहिर्भूत नहीं है अभी तो कहा कि संसार विषय एवं यानी संसार अंतपाति ही उपासनाओं का फल है गुण ब्रह्म विद्या शब्दित तो उपासनाओं का फल जो कर्म के साथ की जाती हैं, संसार अंतपाती उपास्य का सायुज लाभ यही है वो निर्विशेष ब्रह्म विद्या नहीं है और निर्विशेष ब्रह्म विद्या का तो फल बताया है अमृतत्व की प्राप्ति यानी मोक्ष वह मोक्ष फलक नहीं है उपासनाए टीका में एक वाक्य है तथा च पूर्वोकम कर्म संबंधी ज्ञानम संसार फलकम अन्यद अन्य तो पहले जो बृहद सहसूपी कर्मांग में परमात्मा की दृष्टि रूप जो ज्ञान बताया है यानी उपासना बताई है वह संसार फलक ही हैं, वो कर्म संबंधी है कर्म संबंधी है संसार फलक है और अन्यदेव यानी वो ज्ञान यहाँ पर जिस ज्ञान की चर्चा चल रही है निर्विशेष ब्रह्म विद्या की उससे अन्यथ है भिन्न उपासना है वो सगुण ब्रह, सविशेष ब्रह्म ज्ञान है तत्व उपसन ऋतम और उसका उपसंहार पूर्व में बताया गया है फल का देवताप्य रूपी न तत् परमात्म ज्ञानम इत्यर्थ वह ज्ञान नहीं है परमात्म ज्ञान यानी निर्विशेष ब्रह्म विद्या बाकी यदि कर्मिणा एवं परमात्म विज्ञान अभविष्य इत्यादि की चर्चा हम लोग करते हैं कल